So, रहस्य की असल गहराइयों को मौतना हो तो इसके लिए निष्काम जीवन ही उपयोगी है कामयुक्त को इसकी पालियों पर भी उचित थी करती है सके वो पथ नहीं जिस सत्य की निर्वचना हो सके वो सत्य नहीं है का जन्मदाता और नाम है वस्तुओं की जननी ऐसे दो तो सूत्रों के बाद अलाउसे का तीसरा सूत्र है देआर फोन इसलिए सबसे पहले तो इस लिये को समझने नजर लिया हम सूत्र को समझते समझना आश्चर्यजनक लगता है एकदम से क्योंकि पहली दो बातों से तीसरे सूत्र का ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसे देर फोर से जोड़ा जा सके सत्य नहीं कहा जा सकता ऐसा मार्ग नहीं जिस पर चला जा सके अनाम है अस्तित्व वस्तुओं का जगत नाम का जगत है इसलिए जो चित्त काम से जड़ा है वो जीवन की अदल गहराइयों को जीवन के रहस्य को नहीं जान पाएगा जान पाएगा केवल जीवन की बाह्य परिधि को एयरफोर्स इसलिए तो तभी जोड़ा जाता है जब नीचे आने वाली बात ऊपर गई बातों से निर्गमित होती हो निकलती हो निस्त होती हो पहली दो बातों से ही तीसरी बात निकलती हो तभी उसे इसलिए से जोड़ा जाता लेकिन काम से भरे हुए मन का शब्द से भरे हुए मन से क्या संबंध है ऐसा पथ जिस पर चला ना जा सके ऐसे पथ का काम वासना से भरे हुए मन से क्या संबंध है ऐसे अस्तित्व को जिसे कोई नाम न दिया जा सके उसका काम वासना से भरे हुए चित्त से क्या संबंध है प्रगट दिखाई नहीं पड़ता अब प्रगट है इसलिए लाव से इस, इसलिए शब्द को इस देरफोर को समझने में बड़ी कठिनाई पड़ती रही पहले संबंधों को थोड़ा देख लें असल में जो वासना से भरा है वही कहीं पहुंचना चाहता है कहीं पहुंचने की इच्छा ही वासना है मैं जो हूं, अगर मैं वही होने से राजी हूं, तो मेरे लिए सब पथ बेकार हुए मेरे लिए कोई मार्ग ना रहा जब मुझे कहीं जाना ही नहीं है जब मुझे कहीं पहुंचना ही नहीं है तब मेरे लिए किसी भी मार्ग का कोई भी प्रयोजन न रहा मुझे कहीं पहुंचना है मुझे कहीं जाना है मुझे कुछ होना है मुझे कुछ पाना है तो फिर रास्ते अनिवार्य हो जाते हैं यात्रा ही न करनी हो तो पथों का क्या प्रयोजन है लेकिन यात्रा करनी हो तो पथ का प्रयोजन हम जितने पथों का निर्माण करते हैं वे सभी वासना के पथ हैं। कोई भी मार्ग बिना कामना के निर्मित नहीं होता यद्य कामना का मार्ग से कोई संबंध नहीं है कामना का संबंध है मंजिल से पर कोई भी मंजिल बिना मार्ग के नहीं पहुंची जा सकती और कोई भी वासना बिना मार्ग के पूरी नहीं की जा सकती और कोई भी इच्छा को पूरा करना हो तो साधन जरूरी है वासना तो कहीं पहुंचने की आकांक्षा है कोई दूर का तारा वासना से भरे चित्र में चमकता रहता है और कहता है यहाँ आ जाओ तो शांति मिलेगी यहाँ आ जाओ तो सुख मिलेगा यहाँ आ जाओ तो आनंद पाओगे जहाँ तुम खड़े हो वहां आनंद नहीं है यहाँ जहाँ ये वार्तना चमकाती है किसी तारे को वहां आनंद और हमें हम और उस तारे में बड़ा फासला है उसे जोड़ने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है फिर वो रास्ता चाहे हम धन से बनाए वो रास्ता चाहे हम धर्म से बनाए वो रास्ता चाहे हम बाहर यात्रा करे वो रास्ता चाहे हम भीतर जाएं, उस रास्ते से चाहे हम जगत की कोई वस्तु पाना चाहे और चाहे मोक्ष और चाहे परमात्मा का द्वार खोलना चाहे लेकिन अगर हमारी मंजिल कहीं दूर है तो बीच में हमें और उस मंजिल को जोड़ने के लिए मार्ग अनिवार्य हो जाता अल्लाह उससे कहता है जिस मार्ग पर चला जा सके वो असली मार्ग नहीं पर वासना से भरा हुआ चित्त तो मार्गो पर चलेगा ही इसका अर्थ ये हुआ कि वासना से भरा हुआ चित्त जिन मार्गों पर भी चलता है वे कोई भी असली मार्ग नहीं चलना ही गलत मार्ग पर होता है चलना होता ही नहीं असली मार्ग पर असल में कहीं भी जाने की आकांक्षा गलत जाने की आकांक्षा है कहीं भी बेसर्द ऐसा नहीं कि धन पाने की आकांक्षा गलत है और ऐसा भी नहीं कि सारे जगत को जीत लेने की आकांक्षा गलत है नहीं मोक्ष को पाने की आकांक्षा भी इतनी ही गलत है असल में जहाँ पाने का सवाल है वही चित्र तनाव से भर जाता है और अशांत हो जाता है काम वासना से भरा हुआ चित्त जहाँ है वहाँ कभी नहीं होता और जहाँ नहीं है सदा वही डूबता है ये बड़ी असंभव स्थिति मैं जहाँ होता हूँ वहाँ नहीं होता और जहाँ नहीं होता हूँ वहाँ सदा दौड़ता रहता हूँ स्वभावता परिणाम में संताप संता पैदा होता खिंचाव पैदा होता है क्योंकि मैं जहाँ हूँ वही हो सकता हूँ आराम से जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ आराम से नहीं हो सकता पर जहाँ मैं हूँ वही होने के लिए जरूरी है की मेरे जाने का मन ही ना हो गई चित्त कोई यात्रा ही न करता हो इसलिए करता है Therefore, इसलिए वो कहता है कि काम से भरा हुआ चित्त इच्छा से भरा हुआ चित्त जीवन की अतल गहराई के द्वार नहीं खोल पाता है केवल परिधि से बाहर परिधि से परिचित हो पाता है रहस्य अनजाने रह जाते हैं महल अपरचित रह जाता है महल के बाहर की दीवार को ही जीवन समझकर वासना से भरा हुआ चित्त जीता है क्योंकि महल है यहाँ और अभी और वासना से भरा चित्त सदा होता है कहीं और कभी वो कभी भी हियर नाउ अभी और यहीं नहीं होता कहीं और स्वप्न में और ऐसा नहीं है कि वो जब वहाँ पहुँच जाएगा तो कोई स्थिति परिवर्तित होगी आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ सोचता हूँ कहीं और होने के लिए और जब वहाँ पहुँच तो यही मन मेरे साथ फिर खड़ा हो जाएगा और कहीं और जाने की आकांक्षाओं के बीच पुनः निर्मित कर लेगा ऐसे हम दौड़ते ही रहते हैं और ये बहुत मजेदार दौड़ है क्योंकि जिस जगह के लिए हम दौड़ते हैं वहां पहुँच के हम पुनः फिर किसी और जगह के लिए दौड़ने लगते हैं असल में जिसे हम पाने के पहले मंजिल समझा पाने के बाद वो फिर पड़ाव हो जाता है पाने के पहले लगता है वहां पहुँच के सब मिल जाएगा पहुँच के लगता है कि ये तो केवल शुरुआत और आगे जाना होगा और हर बिंदु पर ठहराओ के ऐसा ही लगता है और आगे जाना होगा इसलिए हम कहीं भी शांति से नहीं हो पाते है एक क्षम को अल्लाह से ने जान के इन सूत्रों के पीछे डेर फोर का उपयोग किया है जैसे कोई गणित या तर्क में करता है और जो निष्पत्ति है वो ये है ऑलवेज स्ट पैशन वी मस्ट बिफॉर्म वासना से उघरे हुए वासना से उखड़े हुए जैसे वासना की परतों को कोई छील दे अपने ऊपर से जैसे कोई प्याज को छील डाले और सारी परतों को अलग फेंक दे और फेंकता जाए जब तक एक भी परत बचे लेकिन प्याज को छीलते छीलते आखिर में हाथ कुछ भी नहीं लगता है पर्थ को निकालते हैं एक दूसरी परत हाथ आती है उसे निकालते हैं तीसरी आती है परखारते चले जाते हैं आखिर में तो शून्य ही बच रहता है अगर आप अपनी सारी इच्छाओं को हटा दें तो क्या आपको ख्याल है कि आप बचेंगे क्या आप अपनी इच्छाओं के जोड़ से ज्यादा कुछ हैं अगर आपकी सारी इच्छाए खींच डाली जाए प्याज की परतों की भाँसी तो आप एक शून्य के अतिरिक्त तो और क्या होंगे आपने जो चाहा है वही तो आप दे उसका ये जोड़ अगर आपकी सारी चाह झड़ जाए तो आप क्या होंगे कभी सोचा एक निपट शून्य ना कुछ लेकिन उसी शून्य से उसी ना कुछ से जीवन का द्वार खुलता है असल में सभी द्वार शून्य से खुदते हैं आप एक मकान बनाते हैं आप अपने एक दरवाजा बनाते हैं आपने ख्याल रखा कि दरवाजा क्या है दरवाजा सिर्फ एक शून्य से है जहाँ आपने दीवार नहीं बनाई है वो दरवाजा है ठीक से समझे तो दरवाजे का अर्थ होता है जहां कुछ भी नहीं है दीवार से भीतर प्रवेश नहीं होगा प्रवेश तो दरवाजे से होगा दरवाजे का मतलब क्या होता है दरवाजे का मतलब जहाँ शून्य के जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ से आप प्रवेश करते हैं, और जहाँ कुछ है वहाँ से आप प्रवेश नहीं करते अभी बहुत मजे की बात है मकान में प्रवेश मकान से कभी नहीं होता उस जगह से होता है जहाँ शून्य होता है जहाँ कुछ भी नहीं होता मकान नहीं होता दरवाजे का मतलब है मकान का न होना दरवाजे को छोड़ के मकान होता है जब तक हमारे भीतर ऐसा शून्य हमें न मिल जाए जहाँ कुछ भी नहीं है तब तक हम उस जीवन के परम रहस्य में प्रवेश न कर पाएंगे वो महल हमसे अपरचित तो और अनजाना ही रह जाए तो लास्ट से कहता तो उखाड़ डालू सारी परते कामना की। एक भी परत कामना की न रह जाए हम भी कभी कभी कामना की परतें तो उखाड़ते हैं, लेकिन हम एक उखाड़ते हैं तभी जब हम उससे बड़ी निर्मित कर लेते हैं। हम भी आत्माओं को छोड़ते हैं पर हम एक वासना को सभी छोड़ते हैं जब उससे बड़ी वासना को रिप्लेस उसको उसकी जगह परिपूरक कर लेते हैं असल में हम छोड़ते तभी नहीं किसी वासना को जब उससे बड़ी वासना पर हमारा पैर पड़ जाता है छोटे मकान हम छोड़ देते हैं बड़े मकानों के लिए छोटे पद हम छोड़ देते हैं बड़े पदों के लिए हम भी छोड़ते हैं सदा और बड़ा परकोटा निर्मित हो जाए तब हम कोई छोटी दीवाल छोड़ दे और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जीवन के पूरी वासना का ढांचा भी छोड़ दे एक आदमी धन खोजता था पद खोजता था यश खोजता था सब बंद कर देता है पदों से नीचे उतर जाता था धन का त्याग कर देता है वस्त्र छोड़ नग्न हो जाता है और कहता है, मैं प्रभु को खोजने जाता हूँ सब छोड़ देता है। लेकिन तब एक और विराट वासना के पीछे सारा ढांचा तोड़ देता है अब कोई भी उससे ना कह सकेगा कि वो धन खोज रहा है कोई भी ना कह सकेगा पद खोज रहा है कोई भी ना कह सकेगा कि वो प्रतिष्ठा खोज रहा है लेकिन अगर ईश्वर शब्द में हम गौर करें हमें सब मिल जाएगा ईश्वर शब्द बनता है ऐश्वर्य से, परम ऐश्वर्य का नाम ईश्वर है अब वो उस ऐश्वर्य को खोज रहा है जिसका कभी अंत नहीं होता अब वो उस धन की तलाश में है जिसे जोर चुरा नहीं सकते अब वो उस संपदा की खोज कर रहा है जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती तो खोज वही अब वो उस पद को खोज रहा है जिस पद से वापस उतरना नहीं होता अब वो उस प्रतिष्ठा को खोज रहा है जिसका कोई अंत नहीं लेकिन खोज जारी नाम उसने अपनी खोज का ईश्वर रखा ध्यान रहे ईश्वर को कोई भी वासना का विषय ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता है और बनाएगा तो वहाँ ईश्वर को न पाएगा अपनी ही पुरानी वासनाओं को नए रूप में स्थापित पाएगा मोक्ष को कोई वासना का विषय नहीं बना सकता है ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता और अगर बनाएगा तो मोक्ष केवल एक नया रहे सुंदर स्वर्ण ऐसी निर्मित फूलों से सजा पर एक नया कारागृह ही से होगा असल में वासना हमें सभी भी कारण ग्रह के बाहर नहीं ले जा सकते जहाँ तक चाय है वहाँ तक बंधन है लाश से कहता है उखाड़ डालो हटा डालो एक एक पर्त को तोड़ दो काम वासना की क्यूँ क्यूँकी तभी जीवन में जो छिपा हुआ असल रहस्य उस असल रहस्य की गहराइयों को मापना हो तो इसके लिए निष्काम हो जाना ही उपयोगी है निष्काम का अर्थ है समस्त कामनाओं से शून्य शांति की कामना मन में रह जाती है ध्यान की कामना मन में रह जाती है समाधि की कामना मन में रह जाती है और मन बहुत ज्यादा मन का टाइम कोई वर्ष नहीं अब तुम्हें पद नहीं चाहिए ध्यान तो चाहिए अब तुम्हें धन नहीं चाहिए शांति तो चाहिए और मन जीता है न धन में न ध्यान में न शांति में न स्वर्ग में मन जीता है चाह में चाहने में वो डिजायरिंग में इसलिए मन का है कोई भी विषय काम दे देगा कोई हर्ज नहीं पर कुछ तो चाहिए निष्काम का अर्थ है कुछ भी नहीं चाहिए और ध्यान रहे मन की चालांकी बहुत देरी है यहां तक वो चालन की कर सकता है कि कहे कि कुछ भी नहीं चाहिए यही मेरी चाह है होना है यही मेरी कामना है लेकिन मन फिर खड़ा ही रहेगा रविन्दनाथ की गीतांजलि में कहीं एक पंक्ति में प्रभु से गाया प्रभु से प्रार्थना की है तो उससे कुछ और नहीं चाहता इतनी ही चाह है कि मेरे मन में कोई चाह न रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अगर कोई गहराई से देखे तो जो मांगता है कि मुझे दस रुपए मिल जाए जो मांगता है कि मुझे एक बड़ा मकान मिल जाए उसकी चाह इतनी बड़ी नहीं जितनी रविनाथ की वो बेचारा बहुत दीन है वो मांग ही क्या रहा है उसकी मांग का मूल्य ही क्या है रविन्द्रनाथ कहते हैं कुछ और नहीं चाहिए सिवाय एक देखिए अचानक मिल जाए चार के बाहर हो जाओ पर तो ये अंतिम आखिरी अति सूक्ष्म अल्लाह से कहता है निष्काम उखाड़ डालो आखिरी दम तक तो उखाड़ डालो लौस के पास कोई मिलने आया है एक युवक अल्लाह से, से कहता है मुझे शांति चाहिए अल्लाह से कहता है कभी न मिलेगी वो युवक कहता है ऐसी मुझ में आपको क्या क्या कठिनाई मालूम पड़ती है ऐसा मैंने क्या बात किया कि मुझे शांति तो कभी न मिलेगी लास्ट से कहता है जब तक तू चाहेगा शांति को तब तक नहीं मिलेगी हमने भी चाहते देखा बहुत दिन तक और आखिर में पाया कि शांति की जाह जितनी बड़ी अशांति बन जाती है उतनी जगत में कोई अशांति नहीं शांति को एक और उसे याद आती है। चाहिजी के पास कोई आया है और लिंजी से कहता है सब मैंने छोड़ दिया कहता लिंचा कर इसे भी छोड़ करा यो कहता लेकिन मैंने सब ही छोड़ दिया है इतना भी बचाने की कोई जरूरत नहीं इतना सूक्ष्म है निष्काम का भाव युवक कह रहा है कि मैं सब छोड़ दिया तुंजी कहता है इसे भी छोड़ा इतने से को क्यों बचा रहा नहीं वो कहता है मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है तुंजी कहता है इसे भी मत बचा रहा कामना चार अच्छा बहुत घूम घूम के अनेक अनेक द्वारों से हमें पकड़ती निष्काम होने का अर्थ है मैं जैसा हूं वैसा सा अशांत हूं तो आसान, बेचैन हूं तो बेचैन बंधन में हूं तो बंधन में दुखी हूं तो दुखी मैं जैसा हूं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी इसकी समग्र स्वीकृति नहीं मुझे इंच भर भी अन्यथा होने का सवाल नहीं जो हूं तो फिर कोई गति नहीं फिर कोई मोटिवेशन नहीं फिर कोई यात्रा कैसे शुरू होगी फिर मन कैसे कहेगा वहां चलो वो पालो हूँ जो हूं हू का चार तथाता है स्वीकृति जहाँ समग्र स्वीकृति है वहां निष्कान है और जहाँ जरासी भी अस्वीकृति है वही चार का जन्म है जरासी अस्वीकृति और पैदा हुई चाह और काम आया भार ने पकड़ा दौड़ शुरू हुई अपने अस्वीकृति से चाह का जन्म होता है हम सब चाहों ने जीए जीते अपनी एक एक चाह को खोज कर देखेंगे तो फौरन पता चल जाएगा कि किस अस्वीकृति से ये चाह पैदा हुई कौन सी चीज थी जो आपने चाही ऐसी न हो अन्य हो अन्यथा हो भिन्न हो और चाह का जन्म हुआ के जीवन में पढ़ा है मैंने एक दिन गांव से कोई की गुजर रही कोई मर गया मुला का घर पड़ा बीच में नसरुद्दीन का बड़ा आदमी मरा है गांव का करीब करीब गांव के सभी प्रतिशत लोग अर्थी में सम्मिलित हुए नसरुद्दीन का घर बीच में पड़ा देखकर सम्मानग्रस्त अनेक लोगों ने नसरुद्दीन के झोपड़े की तरफ हाथ उठा सलाम किया नमस्कार किया नसरुद्दीन की पत्नी बाहर खड़ी वो दौड़ के आके मुला को कहती है कि मुल्ला, नगर में कोई प्रतिष्ठित जन गुजर गया है, बहुत लोग अर्थी में जा रहे हैं। तुम्हारी तरफ देखकर, तुम्हारे झोपड़े की तरफ देख कर आने लोग नमस्कार कर रहे हैं ने हो सकता है आवाज मुझे सुनाई पड़ती थी लेकिन उस समय मैं दूसरी करब लिए हुए लेटा था और तुझे तो पता ही है कि वो जो आदमी मर गया है उसकी सदा से गलत आदत है घड़ी भी मर सकता है तब तक हम करबट उस तरफ किए होते तो एंड करता है आदमी का तो। लेकिन वो कहता है कि उस वक्त हम दूसरी तरफ करबट किए हुए थे नमस्कार लेने को हम करब बदलने का भी कोई सवाल नहीं था एक बार गांव के लोगों ने सोचा रसरुद्दीन बहुत मुश्किल में है कुछ पैसे इकट्ठे किए और नसरुद्दीन को देने आए वो सीधा चित्त लेटा हुआ था बोले आकाश के नीचे वृक्ष के पास लोगों ने कहा हम कुछ पेड़ से भेंट करने आए हैं नसरुद्दीन सुना कि तुम बहुत तकलीफ में हो नसरुद्दीन ने कहा तुम थोड़ी देर से आना क्योंकि खींचा मेरा नीचे दबा है जब मैं उल्टा लेट जाऊंगा तब तुम आके रक्षा सुन ने आदमी पर गहरे व्यंग किए तो की आदमी था पर अगर हम निष्काम भाव की गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा की जहाँ जैसे उससे इंच भर यहाँ वहाँ होने की कोई कामना नहीं न हो वैसी कामना तो लाभ से करता है जीवन के रहस्य को अतल गहराइयों को स्पष्ट किया जा सकता है और गहराइयों में ही जीवन सतह पर तो केवल त्वरित सतह पर तो वार रेखा मात्र जैसे मैं आपके शरीर को स्पर्श करके लौटाऊ और कहूं कि मैंने आपको स्पर्श किया यदि हम ऐसा ही करते ही। अगर मैं आपके शरीर को स्पर्श करके लौटा हूँ तो मैं यही कहता हूं कि मैंने आपको स्पर्श किया यदपि केवल वाह रेखा को आकृति को छूकर आ गया आपको नहीं स्पष्ट किया है आपके शरीर की जो वाह रेखा है आकृति है वो आप नहीं है वो रेखा तो केवल आप और जगत के बीच एक सीमा आप तो गहन गहरे में भीतर वो सब तो आपके लिए वाह आयोजन है जिसके भीतर आप हो सके वो आपका सिर्फ घर है पवन है वस्त्र पर दूसरे को हम वस्तुओं से देखते हो और रूपरेखा छूते हो वो तो क्षम्य है हम अपने को भी बाहर से ही देखते हैं और अपने को भी हम शरीर से ही छूते और स्पष्ट करते पूरे जीवन को हम बाहर से ही छूपाते हैं कहता है काम युक्त मन के कारण इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी काम युक्त मन गहरे क्यों नहीं जा सकता तीन सूत्र थे एक काम युक्त मन एक जगह एक क्षण से ज्यादा ठहर नहीं सकता इसकी खुदाई नहीं कर सकता कामयुक्त मन धा हुआ मन एक क्षण भी एक जगह रुक नहीं सकता तो गहरे उतरने के लिए तो खुदाई की जरूरत पड़ेगी और अगर आप हाथ में कुदाली लेते और दौड़ते हुए खोदते चले जाते हो तो कुआ आप ना खोद पाएंगे थोड़े बहुत कंकर पत्थर जगह जगह के उखाड़ देंगे रास्ते को खराब कर देंगे या जमीन को व्यर्थ के गड्ढों से भर देंगे लेकिन कुआ आप न खोद पाएंगे खोदने के लिए एक जगह एक जगह चोट एक जगह श्रम प्रतीक्षा युक्त मन वो नहीं कर पाता युक्त मन सदा भागा हुआ है कहना चाहिए तो एक कदम आपसे सदा आगे आप जहां होते हैं वहां से थोड़ा आगे ही भागा हुआ होता जैसे छाया आपके पीछे चलती ऐसे काम आपके आगे चलता है, जहां आपने वो आगे के दर्शन दिलाने लगता है तो एक तो काम युक्त मन क्षण भी ठहरता नहीं ठहराए बिना कोई गहराई नहीं है दूसरा काम युक्त मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता कभी भी और जीवन वर्तमान में मन होता है सदा भविष्य में जीवन को छूना है तो इसी क्षण छुन छूना पड़ेगा और काम युक्त मन कहता है किसी और क्षण ने सब कुछ छिपा कल जहां मैं पहुंचूंगा वहां सब आनंद के द्वार खोलेंगे कल जहां मैं पहुंचूंगा वहां खजाने करे आज आज तो कुछ भी नहीं काम युक्त मन वर्तमान के प्रति अत्यंत उदास भविष्य के प्रति अति आतुर मान्य और जीवन का रहस्य तो है वर्तमान में असल में अस्तित्व में सिर्फ वर्तमान है न तो अतीत है कुछ और न भविष्य से कुछ अस्तित्व सदा वर्तमान है अस्तित्व सदा है अतीत और भविष्य तो मन की विडम्बनाएं मन अतीत को संभाल के रखता है क्योंकि अतीत के ही सहारे भविष्य की यात्रा की जा सकती है इसलिए जिसे हम भविष्य कहते हैं वो हमारे अतीत का ही पुनरावर्तन अतीत का ही प्रतिफलन उसका ही रिफ्लेक्शन या कहें उसका ही प्रोजेक्शन जो जो हमने अतीत में पाया है उसे ही हम फिर फिर करके भविष्य में पाना चाहते हैं थोड़े हेर है फेर तो हम अपने अतीत को संभाल के रखते हैं ताकि हम अपने भविष्य को निर्मित कर सकें। लेकिन अतीत केवल स्मृति है अस्तित्व नहीं और भविष्य केवल कल्पना है अस्तित्व नहीं भविष्य केवल स्वप्न है जो अभी घटा नहीं और अतीत वो स्वप्न है जो घट गया और जो है सदा वो ना तो अतीत है और ना भविष्य वो वर्तमान शायद उसे वर्तमान करना भी एकदम ठीक नहीं ठीक इसलिए नहीं है कि वर्तमान हम कहते होते हैं जो अतीत और भविष्य के बीच में होता है लेकिन अगर अतीत भी झूठ है और भविष्य भी झूठ है तो उन दोनों के बीच में कोई सत्य नहीं हो सकता दो झूठों के बीच में सब के अस्तित्व का कोई उपाय नहीं इसलिए अगर और ठीक से हम कहें तो वर्तमान भी नहीं है अस्तित्व इतरने की है है सनातनता है न वहां कभी कुछ मिटता है और न कभी वहां कुछ होता है वहां सब है सारी स्थिति है कि है और इस है में जो प्रवेश करे इस इजनेस में वो जीवन के अतल गहराइयों को छुपाएगा कामयुक्त मन तो दो, दौड़ता रहेगा पर भी अतीत से लेगा रस भविष्य में फैलाएगा स्वप्न अतीत में डालेगा जड़े भविष्य में फैलाया गया उन फूलों के लिए जो कभी आए और अस्तित्व अस्तित्व अभी बीता जा रहा है तो वो अभी इसी क्षण है यही है तीसरी बात जीवन है निकटतम निकटतम कहना भी ठीक नहीं क्योंकि तो हम स्वयं जीवन निकटतम भी हो तो भी हम से थोड़ा दूर हो गया जीवन हम स्वयं और कामयुक्त मन सदा दूर की तलाश है, फार अवे काम युक्त मन सदा दूर की तलाश है, और जीवन है निकटतम निकटतम से भी निकटतम काम युक्त मन है दूर से भी दूर इन दोनों का कहीं मिलन नहीं होता जीवन का और मन का कहीं भी मिलन नहीं होता कितने कहीं गीत गाया है कि पूरा पश्चिम कहीं नहीं मिलते वो कहीं भी मिल के सकते हो लेकिन मन और जीवन कहीं नहीं मिलता हैरानी की की बात कि मन और जीवन कहीं नहीं मिलता इसलिए जो मन से भरा है वो जीवन से रिक्त हो जाता है और जो मन से खाली होता है वो जीवन से भर जाता है लेकिन कठिनाई मालूम पड़ेगी क्योंकि हम तो मन से ही भरे हैं तो हमें जीवन का कोई पता चला या नहीं चला नहीं हमें जीवन का कोई पता नहीं चला हमने मन को ही जीवन समझा है और मन को जीवन समझ लेना ऐसे ही है जैसे कंकल पक्षरों को कोई हीरा समझ ले वृक्ष से गिरते हुए सूखे पत्तों को कोई फूल समझ ले और कभी आंख उठाते ही ना देखे कि ऊपर फूल भी खिलते सूखे पत्ते जो ग्रफ्त से गिर जाते हैं वर्जित फेंक दिए जाते हैं निष्कासित उनको बीनता रहे और समझे कि फूल उनके ढेर लगा ले और तिजोरियां भर ले मन केवल राख है अतीत की जैसे रास्ते से कोई राहगीर गुजरे तो कपड़ों पर धूल जम जाए ऐसा अस्तित्व से गुजर कर जो राह हम परिकृति हो जाती है मार्गो उसका संग्रह है मन उसी संग्रह से हम भविष्य के संबंध में सोचते चले जाते हैं लाव से उसकी जड़ को काट डालना चाहता है इसलिए लाव से कहता है काम से मुक्त क्योंकि काम जहाँ नहीं है वहां मन ठहर नहीं सकता है काम जड़ है अगर बुद्ध से जाकर पूछेंगे तो बुद्ध कहेंगे दक्षिणा कृष्णा ना हो तो सब मिल जाएगा ठीक सब से तृष्णा जिसको अल्लाह से कह रहा है डिजायरिंग कामना फैशन वासना उसे बुद्ध तुछ कह तुछ नहीं जी महावीर उसे कहते जी प्रमाण अलग अलग शब्द तो लोगों ने उपयोग किए हैं पर एक मन को काटने की जो जड़ है वो एक ही है जिसने कुछ चाहा, वो मन के बाहर ना हो सके जिसने कुछ भी ना चाहा, वो इसी क्षण मन के बाहर है इसी क्षण उसे कल तक रुकने की जरूरत नहीं अगर इसी क्षण बैठ के आप इतना साहस जुटा पाए कि अब मैं नहीं कुछ चाह रहा हूं तो इसी क्षण आप जन्मों जन्मों की अंधी स्थिति के बाहर हो सकते हैं इसी क्षण लेकिन धोखा होगा और धोखा इसलिए नहीं होता कि बाहर होना असंभव है धोखा इसलिए होता है कि आप पूरे मन के राज को नहीं समझ पाते मेरी बात सुनेंगे तो आपके मन में होगा अगर हो सकते हैं बात, तो क्यों ना हो जाए अभी हो जाए हो जाना चाहिए अगर आपने हो जाने की चाह निर्मित की और आपने इसलिए आँख बंद की अच्छा है मुक्त हो जाए झंझट से शांत हो जाएंगे परमानंद बरस पड़ेगा इस को तोड़ ही दे तो द्वार खुल जाएंगे जीवन के रहने इसको भी चाह का रूप दिया तो फिर आप फिर गए, फिर गए। एक सुखी फकीर हुआ है वायदीप वायदीप जब पहली दफा अपने गुरु के पास गया तो उसे बड़ी नींद की आदत थी गुरु समझाता रहता बाया सो जाता गुरु बयाजी को बाहर पहरे पर बैठा लाया जीत सो जाता गुरु ने बहुत बार कहा कि देख तू सोने से ही चूक जाएगा पर तो बाया कहता की मैं इतना तो जागता रहता हूँ ऐसा तो नहीं की सोया ही रहता हूं बहुत जाँगता भी हूँ थोड़ा सोता भी हूँ तो उसके गुरु ने कहा तुझे पता नहीं कि कभी ऐसा होता है कि चौबीस घंटे जाले हो और एक शुरू को सो गए हो और सब खो जाता हो बाजी ने तो उस रात एक सपना देखा कि वो मर गया और स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया द्वार बंद है और द्वार पर एक तख्ती लगी है कि जो भी द्वार पर आए वो प्रवेश का इच्छुक हो वो चुपचाप बैठ जाए एक हजार वर्ष में एक बार द्वार खुलता है एक क्षण को सज हो बैठा रहे जब द्वार खुले बीच प्रवेश अच्छा वह चीज बड़ा घबराया एक हजार साल में एक बार खुलेगा एक क्षण को अब झपकी तो एक हजार साल का मामला लगती ही रहेगी बड़ी साहस करके बड़ी हिम्मत जुटा के बड़ी ताकत लगा के आंखों को खोल के बैठा बैठा बैठा फिर झपकी जब झपकी खोली तो देखा कि द्वार बंद हो रहा था घबराया भाला लेकिन द्वार बंद हो चुका था फिर बैठा मेरे हजार साल बीते फिर एक दिन की लगी थी आवाज आई कि द्वार खोला जाए, लेकिन मन ने कहा ये सब सपना है ऐसे द्वार नहीं खोला करते अभी हजार साल भी काम पूरे हुए फिर तो भी घबरा से उठा लेकिन देखा कर द्वार बंद हो रहा है नींद खुल गई सपने से, गुरु के पास आधी रात थी उसी वक्त गया और कहा अब पलब न चल रहा मुझे माफ कर का हुआ क्या अपना सपना कहा गुरु का तूने ठीक से नहीं देखा दरवाजे के इस तरफ तप्ती लगी थी कि हजार साल में एक बार द्वार खुलेगा, एक क्षण को खुला रहेगा फिर बंद हो जाता जब द्वार बंद हो रहा था तूने दूसरी तरफ लगी हुई तप्ती देखी क्या दूसरी तरफ की तप्ती देखने का मौका नहीं देगा द्वार करीब करीब बंद ही हो रहा था तभी तभी दो दफा। के गुरु ने जब दोबारा कभी सपनाया तो दूसरी तखती तखती भी एक दफा देख लो उस पे यह भी दिखा है कि ये द्वार तभी खुलता है जब तुम सोते हो जब हम मूर्छित होते हैं तभी द्वार खुलता है ऐसा द्वार के खुलने की क्या शर्त हो सकती है असल बात यह है अगर और, अगर और गहरे में जाएं, बाजिद के गुरु ने उससे नहीं कहा अगर और गहरे में जाए तो जब द्वार खुलता है तभी हम मूर्छित हो जाते हैं वो हमारे मन का कारण है ऐसा नहीं कि जब हम मूर्खित होते हैं सब द्वार खुलता है लेकिन जब द्वार खुलता है तभी हम मूर्खित हो जाते हैं क्योंकि अगर वो द्वार एक दफ्ते हमें खुला दिख जाए तो फिर मन के बचने का कोई उपाय नहीं मन अपनी पूरी सुरक्षा करता है वो अपने को बचाने के पूरे इंसान करता है सब तरह इंसान करता है एक युवक मेरे पास और उन्होंने कहा कि ध्यान में तो अभी दो महीने पहले आए थे तो बड़े बेचैन थे तो मन शांत कैसे हो अबराहट बात है बेचैनी बात मन शांत होना शुरू हुआ घबराहट कम होनी शुरू हुई नई गगाहट कि मन तो शांत हो रहा है घबराहट ही कम हो रही है लेकिन अब एक नया डर लगता है की और भीतर प्रवेश करना है नहीं क्या करगा तो की जीवन की वासनाओं में रुचि कम हो जाए कहीं ऐसा तो ना होगा की जीवन की जो किसानों तक दौड़ है उसमें रुचि कम हो जाए ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी महत्वाकांक्षा तो मर जाए नहीं तो फिर विकास कैसे करूंगा ठीक है मन ऐसी ही बातें खोज के लाता है तभी द्वार खुलता है तभी मन ऐसी बातें खोज लाता है ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा सब बना बनाया जो व्यवस्था है वो बिगड़ता है मन तत्काल कोई खबर नहीं कर सको अभी एक सज्जन ने मुझे लिखा कि ध्यान बहुत गहरा जा रहा है लेकिन अब मैं कर नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं ध्यान में मर न जाऊ ऐसी घबराहट होती है कि ध्यान में मैं मर ना जाऊंगा अगर ध्यान में मर गया तो फिर क्या होगा आप जिम्मेवार होंगे मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है बिना ध्यान के मरोगे ही नहीं अगर तुम्हारा ये पक्का हो कि तुम बिना ध्यान के मरोगे नहीं तो ध्यान में मरोगे तो जुम्मा मैं ले सकता हूँ लेकिन अगर तुम बिना ध्यान के भी मर सकते हो तो ध्यान का जुम्मा मुझ पर क्यों सकते हो जो मुझे लिखते है हम पागल तो न हो जाएंगे ध्यान ग्यारह होता है तो हम पागल तो न हो जाएंगे मन फौरन ही इंजाम करता है जैसे ही आप उस जगह पहुंचेंगे जहाँ द्वार खुलता हो मन गएगा कि नहीं अब आगे मत पढ़ना सकला ऑप्शर हो अब कोई भी बहाना खोजेगा मैं लोगों को समझाता रहा हूं कि तो वस्त्र बदलने से कुछ भी ना होगा नाम बदलने से कुछ ना होगा संन्यास लेने से कुछ ना होगा तो वे लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि कुछ तो बाहर का सहारा आते अगर बाहर कोई भी सहारा नहीं तो हम भीतर कैसे जाए तो आप तो ऐसी बात करते हैं कि हम भीतर जा ही ना सकेंगे माला नहीं कपड़े नहीं पूजा नहीं मूर्ति नहीं मंदिर नहीं उपवास नहीं कुछ भी नहीं तो हम भीतर कैसे जाएं? कुछ बाहर का सहारा दे मैंने कहा बाहर का सहारा देता हूँ अब वही लोग मेरे पास आते वो कहते हैं, कपड़े बदलने से क्या होगा माला पहनने से क्या होगा पूजा साधना कीर्तन से क्या होगा ये तो सब बाहर की चीजें मैं बड़ी हानि में पढ़ता हूँ कभी की आदमी का मन कैसा है? और ये एक ही आदमी दोनों बातें क्या जाता है और फिर भी नहीं देख पाता कि ये मेरा मन दोनों बातें कैसा है जब भीतर जाने का उपाय बनता है तब वो मन कहता है बिना सहारे के भीतर कैसे जाओगे जब बाहर का सहारा तो तो वो मन कहता है बाहर के सहारे से क्या होगा जाना तो भीतर है और अद्भुत तो बात यह है की हमारी बुद्धिहीनता इतनी गहरी हम अपने मन की इन मूर्तापूर्ण बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हर बार मन इंजाम जुटा देता है कि सो जाओ बहुत क्षुद्र बहाने जुटा देता है कि सो जाओ एक मित्र भी आया और मुझसे कहने लगे कि आप ही ने तो सदा कहा है कि, कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए तो अगर मैं कपड़े सन्यासी के पहनूं तो मेरी पत्नी को दुख होता है तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने मेरी ये बात कब सुनी थी तो कि दस साल हो गए दस साल में तुमने पत्नी को दुख कोई दिया कि नहीं अगर न दिया हो तो मैं मैं सन्यासी मानता हूं तुम जाओ तो मैं कपड़े बदलने की जरूरत उन्होंने कहा तो दिया तो मैंने कहा सिर्फ ये, ये कपड़ा पहनते वक्त अब दुख न दोगे और सारे दुख देते वक्त तुम तो मेरे पास ना आए कि आपने कहा था कि पत्नी को कोई दुख न देना किसी को दुख न देना और सब दुख तुमने मजे से दिए पर आदमी की मूलता अद्भुत है वो कहेगा ये कपड़े बदलने से पत्नी को दुख हो जाएगा आपने तो कहा था कि किसी को दुख मत देना अगर तुमने दुख देने बंद कर दिए है तो बिल्कुल ठीक है मत दो तो दुख नहीं वो कहते हैं दुख देना तो कुछ बंद नहीं किए मैं तो वैसे का वैसा हूँ और सब तो चलता ही है जो है वो ये है कि हम अपने मन को कभी जरा दूर ऐसी खड़े होकर नहीं देख पाते कि वो कब हमें सोने की सलाह देता है और सलाह वो ऐसी देता है कि लगेगा कि बिल्कुल ठीक है बात तो बिल्कुल ठीक है मगर ये पत्नी सिर्फ बहाना है ये मन है असली चीज ये मन पत्नी का बहाना दे रहा है ये बगल की पड़ोस की स्त्री को देखते वक्त इसने कभी बहाना नहीं दिया था की पत्नी को दुख होगा इसने कहा ऐसी पत्नी कैसा क्या ये सब तो ये सब तो काम चलाऊ नाते रिश्ते संसार में कौन किसका तब कभी ख्याल में नहीं आता है लेकिन मन जब भी मन के पार जाने का कोई कदम उठाने को हम होंगे तभी सोने की सलाह देता है वो द्वार खुलता है स्वर्ग का ऐसा नहीं कि जब आप सोते हैं वो जब खुलने को होता है तभी मन कहता है सो जाओ हजार बहाने जुटा लेता है कि कितनी देर से जग रहे हो थक गए हो अब सो जाना चाहिए रात से गहरा है काम ना ही मन ही और निष्काम हुए बिना जीवन की गहराई में उतरने का कोई भी उपाय नहीं बदलाए की क्या उपदेश जीवन के उद्देश्य उद्देश नहीं है क्या के मूल में की या पलायनवारिका नहीं है से शोषण के तंत्र को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और अंत में क्या इन देशों को केवल कोई ऐसी आदतवा नहीं कर सकते ये व्यावहारिक नहीं है और नहीं में काम तरफ होने का या अनुंचित होने का उपाय बताया गया है अल्लाह से उपाय में विश्वास नहीं करता है तो क्योंकि लाउस से करता है उपाय तो वासना के ही होते हैं, निर्वासना का कोई उपाय नहीं होता उपाय का मतलब होता है साधन उपाय का मतलब होता है मार्ग उपाय का मतलब होता है कहीं पहुंचने के लिए की गई कोई क्रिया मार्ग का मतलब होता है किसी मंजिल को जोड़ने वाली व्यवस्था कोई सेतु साधन लाव से कहता है वाधना के लिए उपाय की जरूरत है मार्ग की जरूरत है दौड़ने की जरूरत है श्रम की जरूरत है प्रश्न की जरूरत है निर्वाचना के लिए तो समझ अंडरस्टैंडिंग काफी है निर्वाचना के लिए समझ काफी है कोई उपाय आवश्यक नहीं है लाओ से के लिए और जो भी समझ पाए पूरी बात को उसके लिए भी कोई उपाय आवश्यक नहीं सब उपाय ना समझो के लिए दिए गए खिलौने धीरे धीरे छीनने की व्यवस्था है इकट्ठा हुए न छोड़ सकेंगे इसलिए धीरे धीरे छुड़ाने का आयोजन है तो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग समझ प्रज्ञा अगर ख्याल में आ जाए मन का यह जाल तो आप इसी क्षण बाहर हो जाएंगे ख्याल में आने से ही कोई और उपाय की जरूरत नहीं है मुझे ये समझ में आ जाए कि यह जहर है तो ये प्याला मेरे हाथ से छूट जाएगा इस प्याले को छोड़ाने के लिए मुझे कोई कसरत करने की जरूरत नहीं है मुझे समझ में आ जाए आग जलाती है तो ये हाथ आपकी तरफ जाने से रुक जाएगा इसे रोकने के लिए मुझे दो चार पहलवान लगाने की जरूरत नहीं है उपाय तो तब करने पड़ते हैं जब समझ ना हो समझो तो उपाय की जरूरत नहीं इसलिए दो तो मार्ग है एक मार्ग है उपाय का ना समझी का ना समझ आदमी कहता है, समझ तो मेरे पास नहीं है कोई उपाय बता दो जिससे मैं समझ की कमी पूरी कर दू कोई तरकीब कोई टेकनीक कोई मेथड ना समझी उपाय मांगती है बिना उपाय के नहीं जीत सकती समझदारी के लिए किसी उपाय की जरूरत नहीं बात समझ में आ गई और बात समाप्त हो गई समझ लेना ही काफी है उसका कारण है क्योंकि लाउस से जैसे लोगों का ख्याल है कि हम वस्तुतः बंधे हुए नहीं है हमें बंधे होने का सिर्फ ख्याल है हम बीमार नहीं है केवल अज्ञानी है दो तो बातें एक आदमी बीमार सच में बीमार है वास्तविक बीमारी उसके छाती को पकड़े हुए तब तो दवा की जरूरत पड़ेगी ही उपाय आवश्यक होगा लेकिन एक आदमी है जो बीमार बिल्कुल नहीं है सिर्फ है उसे कि मैं बीमार हूँ तब दवा देना महंगा और खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि दवा तब नई बीमारी बन सकती है इस आदमी को तो सिर्फ समझ चाहिए की वो बीमार नहीं और अगर इसे दवा भी देना पड़े कभी तो शक्कर की गोलियां ही देना पड़ेंगी पानी ही पिलाना पड़ेगा वो सिर्फ धोप ही होने वाला है था वो दवा होने वाली नहीं है लाउस का ख्याल है और ठीक ख्याल है कि जीवन की जो कठिनाई है वो अज्ञान की कठिनाई है वो वास्तविक कठिनाई नहीं हम सच में ही परमात्मा से दूर नहीं हो गए हैं, सिर्फ हमें ख्याल है हम सच में ही अपने जीवन के महल के बाहर चले नहीं गए है चले जाने का हमें सिर्फ ख्याल है हमने जीवन की संपदा को खोया नहीं है हम सिर्फ भूल गए अगर ये बात है, तो लाउस से कहता उपाय का क्या जरूरत है उपाय का कोई सवाल नहीं समझ पर्याप्त होगी समझ ही उपाय बुद्ध ने कहीं कहा है कि जो नहीं समझते उन्हें मैंने विधिया दी हैं, और जो समझते हैं उन्हें मैंने समझ दी है जो नहीं समझते उन्हें मैंने उपाय दिए हैं कि तुम ऐसा ऐसा करो तो हो जाएगा जो समझते हैं उन्हें मैंने समझा दिया है। हो गई। करीब करीब जैसा कि मनोवैज्ञानिक की कोच पर सैकड़ों मरीज रोज आते हैं जिन्हें बीमारी नहीं होती पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बीमार तो है ही बीमारी कोई नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीमार तो वे है ही असली बीमारों से भी ज्यादा बीमार और बीमारी बिल्कुल नहीं सिर्फ रहम सिर्फ ख्याल की बीमारी उनका भी इलाज करना पड़ता इलाज क्या है फैद या जुंग क्या करते रहे कुछ ने उस मरीज से वर्षों तक उसकी बीमारी को उखाड़ से बात करते रहे इस बातचीत के दौरान अगर समझ पैदा हो जाए तो वह आदमी बीमारी के बाहर हो जाता है और अगर समझ पैदा ना हो तो वह आदमी बीमारी के भीतर रह है जीवन की समस्या वास्तविक बीमारी की समस्या नहीं है जीवन की समस्या एक भ्रांत सूर बीमारी की समस्या है इसलिए राव से किसी उपाय की बात नहीं करता वो कहता है निरुपाय हो रो बस यही उपाय जान लो समझ लो और ठहर जाओ बस यही उपाय लाउ से भी बात किसी हताशा किसी पराचय की बात भी नहीं है ये बहुत मजे की बात है ये समझनी चाहिए ये सदा मन में उठती है लाव से जैसे व्यक्तियों की बात सुनकर ऐसा लगता है एक्टिपिस्ट पलायनवादी ने कहते हैं कुछ चाहो बस नहीं चाहेंगे तो बढ़ेंगे कैसे यद्यपि चाह कितने बढ़ गए हैं इसका कोई हिसाब रखा चाहकर कितने बढ़ गए हैं से कोई पूछ रहा था कि आप की तीन पीढ़िया अक्सले परिवार की तीन पीढ़िया प्रोग्रेस और प्रगति के पक्ष में काम करती रही बाप और परदादा से लेकर तीन परिवार मनुष्य जाति का प्रगति हो इसका काम करते रहे अलग तो से किसी ने पूछा कि आपके तीन पीढ़ियों ने काम किया है मनुष्य की प्रगति के लिए आपसे हम लेखा चाहते हैं ब्यौरा चाहते है इस बात का की क्या आप कह सकते हैं कि आदमी आज से पांच हजार साल पहले जैसा था उससे आज ज्यादा सुखी है ज्यादा शांत है ज्यादा आनंदित है कहा अगर मेरे परदादा से पूछा होता तो वो हिम्मत से कह सकते थे कि हाँ है अगर मेरे बाप से पूछा होता तो वो थोड़ा झिझक थे मैं उत्तर ही नहीं दे सकूँ नहीं आदमी सुखी भी नहीं हुआ शांत भी नहीं हुआ आनंदित भी नहीं हुआ और प्रगति काफी हो गई प्रगति कम न हुई प्रगति काफी हो गई राहस्य की बात से ये ख्याल उठता है प्रगति रुक जाएगी लेकिन आदमी प्रगति के लिए है क्या या कि प्रगति आदमी के लिए है अगर आदमी सिर्फ प्रगति के लिए तो फिर ठीक है आदमी की कुर्बानी हो जाए कोई चिंता नहीं प्रगति होनी चाहिए हो के रहनी चाहिए छोटा मकान बड़ा हो जाना चाहिए आदमी मर जाए मर जाए रास्ते पर 10 मील प्रति घंटे के रफ्तार के वाहन हट जाने चाहिए हजार मील के रफ्तार के वाहन आ जाने चाहिए कोई फिक्र नहीं कि रास्ते पर आदमी बचे की न बचे चांद पर पहुँचना चाहिए कोई फिक्र नहीं पहुँचने वाला बचे की ना बचे अगर प्रगति ही लक्ष्य है तब तो लाउसे की बात गलत है लेकिन अगर आदमी उसका आनंद उसके जीवन का रस लक्ष्य है तो लावसे की बात सही सच तो ये है कि इतनी ही वासना से दौड़ भला कितनी ही हो जाए पहुंचना नहीं होता है ध्यान रखना दौड़ लिए इसका मतलब ये नहीं कि पहुंच गए दौड़ लेने मासक से कोई पहुंच नहीं जाता लेकिन तर्क ऐसा कहता है मन का की नहीं दौड़ेंगे तो कहीं ना पहुंचेंगे दौड़ेंगे तो ही पहुंचेंगे लाव से कहता है जीवन की जो परम संपदा है वो ठहरने और खड़े होने से दिखाई पड़ती है दौड़ने से दिखाई नहीं पड़ती और ऐसा लाव से अकेला नहीं कहता है ऐसा पुत्र भी कहते हैं महावीर भी कहते पतंजलि इस जगत में जिन लोगों ने जाना वे सभी कहते अगर ऐसा है तो सब ज्ञानी पलायनवादी हैं और सब अज्ञानी प्रगतिवादी हैं। एक भी ज्ञानी लाहौस से भिन्न नहीं करेगा फिर यह भी मजे की बात है कि ये सब अज्ञानी जो प्रगति करते हैं घूम के आज नहीं कहीं किसी ना किसी लाहौस के चरण में जाते हैं कि शांति चाहिए लाह से कभी न अज्ञानियों के चरणों में कभी नहीं गया कि शांति चाहिए प्रगतिवादी सदा ही किसी दिन पलायनवादी के चरण में बैठ जाता है कि मुझे शांति दो वो पलायनवादी कभी किसी प्रगतिवादी के पास पूछने नहीं जाता कि तुम्हें बड़ा आनंद मिल गया थोड़ा आनंद मुझे भी दो निरपवाद रूप से ऐसा क्यों होता है लहोस्य के पास भी आंखें हैं, बुद्ध के पास भी आंखें हैं, उनको भी तो दिखाई पड़ेगा की प्रगतिवादी आगे पहुंचा जा रहा हम भटक जाए लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि बुद्ध उनके पास आए पूछने वही प्रगतिवादी जाता है लौट लौट के पूछने कि मेरा मन बड़ा आसान बड़ा पीड़ित बड़ा परेशान नहीं पलायन से नहीं स्थिति कुछ ऐसी है शब्द से कुछ खतरा नहीं है लेकिन शब्द के कनोटेशंस घर में आग लगी है और अगर मैं घर के बाहर भागने लगू और आप कहेंगे पलायनवादी हो ख पे हो घर के बाहर तो एक अर्थ में शाब्दिक पक्षी की है पलायन है छोड़ना हूं घर जहां आग लगी है उससे हटना हूं लेकिन आग लगे घर में रहना समझदारी नहीं है आग लगे घर में रहना अगर समझदारी है तो जब कोई हान बजा रही हो ट्रक तो उसके सामने खड़े रहना बहादुरी जो हटता है हान सुन के एस्केपिस्ट भाग रहे हो ये तो अवसर है परीक्षा का कि जब हान बज रहा है ट्रक का तब तो खड़े रहो भाई हिम्मत खो रहे हो साहस कम कर रहे हो नहीं अगर हम जीवन की स्थिति को ठीक से समझे तो लाभ सिर्फ जीवन से नहीं भाग रहा जीवन सिर्फ लाव से सिर्फ मूलता से हट रहा है लाव से सिर्फ आंख से हट रहा है बीमारी से हट रहा है जीवन में तो गहरे जा रहा है और हम जो समझ रहे हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं हम सिर्फ निपट मूलता में आगे बढ़ते चले जाते और जीवन से वंचित होते चले जाते अंतिम कसौटी क्या है लाओ की शक्ल और हमारी शक्ल को मिलाना चाहिए लाभ से मरते वक्त भी चिंतित नहीं है हम जीते वक्त भी चिंतित हैं लाभ से मौत को भी आलिंगन करने में आनंदित है हम जीवन को भी कभी आनंद से आलिंगन नहीं कर पाए लाभ से बीमारी में भी हंसता है हम स्वस्थ होकर भी रोते रहते हैं कसोटी क्या है लाभ से के हाथों में कांटे भी, तो भी रख दो तो अनग्रहित हो जाएगा हमारे हाथों में कोई फूल भी रख जाए तो धन्यवाद का भाव नहीं उठ पाएगा नहीं क्या है मार्ग जिससे हम पहचाने कौन सा मापदंड लाव से पलायनवादी नहीं और अगर लाव से पलायनवादी है तो सभी को पलायनवादी होना चाहिए फिर पलायनवाद धर्म है क्योंकि लाव से व्यर्थ से पलायन करके जीवन की सार्थकता और सार में प्रवेश कर ऐसा लगता है कि शायद इसमें हताशा निराशा है जीवन से डर गए प्रेडित हो गए लड़ने की सामर्थ नहीं है शायद इसलिए हट रहे हो कमजोर हो कमजोरी का भी लक्षण लाओ से नहीं देता कमजोरी का चारा लक्षण नहीं देता बुद्ध और लाओ से और क्राइस्ट जैसे लोग जितनी सबलता का लक्षण देते हैं उतनी सफलता का लक्षण कोई भी नहीं देता और जिनको हम प्रगतिवादी कहते हैं वो धीरे धीरे सब नर्वस होते चले जाते हैं सब सबके हाथ पर कुटने लगते और सबका स्न मंडल रूम हो जाता है और सबकी छाती पर हजार तरह के भय प्रवेश कर जाते आज अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मुश्किल से 10 प्रतिशत लोग हैं जिन्हें हम मानसिक रूप से स्वस्थ कह सकें तो नब्बे प्रतिशत लोग और इन दस प्रतिशत का हिसाब लगाने जाया जाए तो एक दस प्रतिशत में गैर पढ़े लिखे लोग ग्रामीण जंगल में रहने वाले लोग मजदूर नीचे वर्ग के लोग जितनी ऊपर वर्ग की दुनिया है जितने जो लोग प्रगति कर गए हैं उतना ही आंकड़ा बड़ा होता चला जाता है बात क्या है लाव से जैसी गहरी नींद तो कोई प्रगतिवादी कभी नहीं सोच तो सकता न लाओ से जैसा आनंद से भोजन कर सकता है न लाओ से जैसे पाचन की क्षमता है न लाओ से जैसा स्वास्थ्य न लाओ से जैसी निर्भयता है न लाहौल से जैसा मौन है ये जो बैठी हुई आनंद की सतत धारा है लाहौस में ये निराशा की खबर नहीं देती हताशा की खबर नहीं देती आदमी हारा हुआ नहीं है लाव से तो कहता है ये कि मुझे कभी कोई हरा नहीं सका और कोई पूछने लगा क्यों नहीं हरा सका तो लाव से ने कहा मैंने कभी किसी को जीतना ही ना चाह हरा तो तभी सकते हो जब मैं किसी को जीतना चाहू मुझे हराओगे तो तभी जब मैं जीतने को निकलू मैं किसी को जीतने ना निकला हमें लगेगा कि शायद लाव से इसलिए जीतने नहीं निकला ये लड़ने से डरता है अल्लाह से डरता है जीतने इसलिए मैंने कहा की तुम्हारी दुनिया में जीतने योग कुछ भी था नहीं कुछ दिखा नहीं कि कुछ जीतने योग इन छुद्र चीजों को जिनके लिए तुम जीतने जाते थे इनको मैंने जीतने योग न समझा और इन छुद्र चीजों के लिए हारने के लिए व्यर्थ का उपद्रव खड़ा करना क्योंकि जीतने निकले थी हारोगे जीत जाओ तो भी कुछ नहीं मिलता और व्यर्थ हार जाओ तो बेचैनी और परेशानी सिर पर आ जाती मैं जीतने ही ना गया इसलिए नहीं कि हारने से डरता था बल्कि इसलिए कि जीतने और कुछ था नहीं ये जो हमें हमारे मन में जो सवाल उठता है बिल्कुल स्वाभाविक है हमें लगता है कि ये तो ये तो एक एसी दुखवादी का दृष्टिकोण है लेकिन दुखवादी को दुखी होना चाहिए ना तो बड़ी उल्टी बात है कि दुखवादी दुखी नहीं मालूम पड़ता और हम सुखवादी दुखी मालूम पड़ते सारे पश्चिम में जो पहली दफा बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद हुआ तो उन्होंने कहा आखिरी दम का दुखवादी है बुद्ध क्यों कहता है जन्म दुख है जीवन दुख है जरा दुख है मरण दुख है सब दुख है दुखवादी है लेकिन उनमें से किसी ने ना सोचा कि इसके चेहरे की तरफ तो देखो ये दुखवादी है तुम सुखवादी हो तो तुम्हारा चेहरे पर सुख की कोई छाप होनी चाहिए तुम्हारे चेहरे पर सुख का कोई इशारा नहीं दिखाई पड़ता और ये आदमी जो कहता है जन दुख है जीवन दुख है सब दुख है इसके आनंद का कोई पारावार नहीं है तो जरूर कहीं कोई भूल हो गई बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है इसे जो जान ले वही आनंद को उपलब्ध होता है तो और जो समझे कि जीवन सुख है वो सिर्फ दुख को उपलब्ध होता है ठीक है ये गणित बुद्ध का बहुत ही गहरा है बुद्ध या लाओस से कहते हैं कि जो जीवन को सुख समझ के चलेगा वो दुख पाएगा क्योंकि जीवन दुख है अगर मैं कांटे को फूल मानकर चलूंगा तो कांटा चुभेगा और दुख पाऊंगा क्योंकि कांटा है फूल नहीं लेकिन अगर मैं कांटे को कांटा ही मानकर कर चलूँ तो फिर कांटा मुझे दुख नहीं दे सकता कांटा दुख देने की तरकीब करता है फूल जैसा दिखाई पड़ता है तब तब दुख दे पाता है वो तो कहते हैं जीवन दुख है ऐसे जान लो फिर तुमसे तुम्हारे सुख को कोई ना छीन सकेगा और तुमने जीवन को सुख जाना कि तुम दुख में पड़ोगे क्यूँकी तुमने भ्रांति का, का सिलसिला शुरू किया लाओ से दुखवादी नहीं लाव से परम आनंदवादी है परम आनंद की जितनी उत्कृष्ट चर्मता हो सकती है आत्यंतिकता हो सकती है लाव से आत्यंतिक आनंदवादी लाव से का एक शिष्य हुआ चौंग कसे को चीन के सम्राट ने निमंत्रण भेजा कि तुम आओ और मेरे बड़े वजीर बन जाओ श्याम ने खबर भेजी लेकिन मैं जितने सुख में हूं उसके ऊपर कोई सुख नहीं तो वजीर बना के तुम मुझे नीचे ही उतार पाओगे क्योंकि इसके आगे तो कोई आनंद है नहीं अब अब तो कहीं भी बढ़ना पीछे हटना है श्याम ने कहा कहीं भी बढ़ना पीछे हटना है अब तो इंच भर सड़कना खोना है क्योंकि जहां मैं हूं उससे परम कोई आनंद नहीं लगेगा कि वजीर होने का मौका मिलता है पागल है खुद सम्राट बुलाता है नहीं तो एक एक वोटर के पास जाना पड़ता था पागल है बिल्कुल चुपचाप चले जाना था ऐसा मौका नहीं खोना था लेकिन चांग क्वांग कसे की समझ उससे कुछ और कहती चांग की समझ ये कहती है कि मैं जिस परम आनंद में हूँ वहां से जरा भी हिला तो, तो तुम मुझे नीचे ही उतार लोगे इसके आगे और कोई गति नहीं है तुम संभालो लाओ से या चाम से या कोई और तफा की जब बात करते है एक्सेप्टेबिलिटी की सब कर लो स्वीकार तो इसलिए नहीं कि किसी विषाद से किसी फ्रस्ट्रेशन से किसी संताप से इसलिए नहीं कि जीवन में संतोष रखना बड़ी अच्छी बात इसलिए नहीं स्वीकार का भाव दो कारणों से हो सकता है एक तो इसलिए आदमी स्वीकार कर ले कि अब कोई उपाय नहीं अब स्वीकार ही कर लो इसमें कम से कम कंसोलेशन सांत्वना रहेगी नहीं लाव से की टोटल एक्सेप्टेबिलिटी तथा का यह अर्थ नहीं है लॉस से कहता है जो आदमी यह कहता है कि स्वीकार करने से संतोष रहेगा वो आदमी अभी भी अस्वीकार कर रहा है समझ लेना चाहिए वो अभी भी अस्वीकार कर रहा है क्योंकि अगर अस्वीकार ना हो तो असंतोष कैसा मैं कहता हूँ कि मेरे पैर में कांटा गड़ा है अब स्वीकार ही कर लू तो कम से कम संतोष रहेगा कि ठीक है गड़ गया पीड़ा हो रही है स्वीकार कर लू लेकिन इस स्वीकृति में अस्वीकार छिपा हुआ है सच तो यह है कि मेरी स्वीकृति अस्वीकार का ही एक ढंग है पीड़ा तो मुझे हो रही है दुख मुझे हो रहा है अब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता तो मैं आंख बंद करके कहता हूँ की ठीक है इसमें भी कोई परमात्मा का कोई राज होगा कोई रहस्य होगा अभी अभिशाप में भी वरदान छिपा होगा काले बादलों के भीतर भी सफेद चमकती भी बिजली छिपी रहती है काटों के भीतर भी फूल रहता है दुख में भी सुख छुपे रहते लेकिन मेरी खोज सुख की ही है वो सफेद बिजली की रेखा के लिए ही मेरी खोज है काले बादल की मेरी कोई स्वीकृति नहीं और जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तो सुबह करीब होती है मगर मेरी आकांक्षा सुबह के लिए ही है। काली रात को अपने को समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि कोई हर्जा नहीं रात बहुत काली हो गई अब सुबह भोर करीब होगी लेकिन मेरी इच्छा भोर के लिए है रात के काले पन को मैं भोर की इच्छा को सामने रख के थोड़ा हल्का खसो संतोष कसो लेकिन लाओ से इस प्रथाता की बात नहीं करता लाओस से कहता है इसलिए नहीं स्वीकृति की संतोष चाहिए बल्कि इसलिए कि अस्वीकृति मूढ़ता है अस्वीकृति से सिवाय आदमी अपने को निरंतर नर्क में डालने के और कहीं नहीं ले जाता है लाव से का जोर स्वीकृति पर दम, अस्वीकृति की समझ पर जाता है जिस दिन हम अस्वीकृति को समझ लेंगे पूरा की मैं अपने हाथ से नर पड़ जाता रहा उस दिन अस्वीकृति विदा हो जाएगी और जो शेष रह जाएगी वो स्वीकृति होगी इस सब को समझ ले एक तो ऐसी स्वीकृति है जो अस्वीकृति के खिलाफ हम खड़ी करते हैं इम्पोज करते हैं और एक ऐसी स्वीकृति है जो अस्वीकृति के तिरोहित हो जाने पर पाई जाती इन दोनों में बड़ा फर्क है जब अस्वीकृति भीतर होती है और स्वीकृति को हम बाहर से खड़ा करते हैं तो द्वंद निर्मित होता है भीतर अस्वीकार होता है बाहर स्वीकार होता है मित्र मेरा चल बचा तो मैं कहता हूँ की थी है स्वीकार ही करना पड़ेगा कोई उपाय भी नहीं तो अपने मन को मैं समझाता हूँ कि सभी को जाना पड़ता है मृत्यु तो सभी की होती है मृत्यु तो होगी ही इस दुनिया में सदा रहने को आया है इस सब अपने को समझाता बुझाता लेकिन भी तक गड़ती रहती मित्र चला गया उसका खाली पन पकड़ता रहता है भीतर मन कहता है बुरा हुआ नहीं होना था और बाहर मन को मैं समझाता हूँ कि तो होता ही रहता है तो होता ही रहा है इससे बचा नहीं जा सकता ये दोनों बातें सांस चलती रहती ऊपर की कोशिश से मैं मलम पट्टी कर रहा हूँ गाँव भीतर बना ही रहता है लाओ से इस तरह की स्वीकृति तथा तथा नहीं कह रहा से कह रहा है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं दुखी हूं मेरे मित्र के मर जाने से मैं तो सिर्फ आश्चर्यचकित हूं कितने दिन जिए कैसे मैं सिर्फ आश्चर्यचकित आश्चर्य कितने दिन जिए कैसे जीवन बड़ी असंभव घटना है मौत बड़ी सहज घटना है मौत को आश्चर्य नहीं कहा जा सकता जीवन आश्चर्य है, है ये आश्चर्य कहेगा इतने दिन जी कैसे आश्चर्य चौंग नाम लिया चौंग से की पत्नी मर गई तो सम्राट गया धन्यवाद मैंने तो खजड़ी बजा रहा था अपने द्वार पर बैठकर सुबह पत्नी को विदा किया बारा बजे खंजड़ी बजाता था पैर फैलाये हुए था गीत गाता था सम्राट थोड़ा झिझका वो तो तैयार होकर आया था कि जब भी कोई किसी के घर मर जाता तो लोग तैयार होके आते हैं क्या कहना क्या पूछना सब तैयार होता है बिल्कुल रिहर्सल दो दफे घर में करके आते क्या कहेंगे क्या, क्या उत्तर देगा क्या जवाब होगा सब पक्का ही है और जो दो तो चार अनुभवी है दो तो चार को विदा कर चुके हैं वो तो पक्के उनको तो कोई जरूरत ही नहीं उनको डायलॉग बिल्कुल याद ही होता वो तैयार करके सम्राट आया कि ऐसा ऐसा दुख प्रकट करेंगे ऐसा ऐसा भाव बताएंगे इधर देखा तो हालत ही उल्टी थी यहाँ पुराने डायलॉग का उपाय जो था वो खंजड़ी बजा रहे थे और तो बड़े आनंदित थे सम्राट से न रहा गया उसने कहा से, दुख न मनाओ इतना काफी कम से कम तुम खंजड़ी तो मत बजाओ बहुत है, इतनी बहुत है कि दुख मत मनाओ ताकि खजड़ी चौंगदसे ने क्या कहा पता ंग दशे ने कहा या तो दुख मनाओ या खंजड़ी बजाओ तो के दो के बीच में खड़े होने की कोई जगह नहीं के बीच में खड़े होने की कोई जगह नहीं और दुखी में क्यों हूँ परमात्मा को धन्यवाद दे रहा हूँ की इतने दिन जीवन था आश्चर्य उसने मेरी इतनी सेवा की आश्चर्य उसने मुझे इतना प्रेम दिया आश्चर्य और मैं उसे विदा के क्षण में अगर खंजड़ी बजा के विदा भी दे सकू तो बहुत है मैं उसे विदा दे रहा हूँ वो दूर धीरे धीरे दूर होती जाती होगी इस लोक से मैं उसे विदा दे रहा हूँ मेरी खजड़ी की आवाज धीमी होती जाती होगी पर जाते क्षण में मैं उसे आनंद से विदा देता हूँ हम है एक साथ भी आनंद से नहीं रह पाते हम सुखवादी है चौन है एक मृत पत्नी को खजड़ी बजा के आनंद की विदा दे रहा वो दुख है। तो दुखवादी है तब फिर हमारा दुखवाद सुखवाद बड़ा कौन दुखवादी है हम दुखवादी है चौबीस घंटे दुख में रहते हैं चौन जब से परम सुखवादियों में अल्लाह से इसलिए नहीं करता की स्वीकार कर लो किसी व्यवस्था से किसी हेल्पलेसनेस से नहीं किसी बल से किसी शक्ति से किसी सामर्थ्य स्वीकार कर लेना बड़ी सामर्थ्य बड़ा बल है महावीर को कोई पत्थर मार रहा है महावीर खड़े हमारे मन में होगा कैसा कायर आदमी पत्थर का जवाब तो और बड़े पत्थर से देना चाहिए लेकिन महावीर खड़े किसी कायरता से नहीं किसी परम शक्ति के कारण इतनी विराट शक्ति है भीतर के पत्थर लगते नहीं ये पत्थर चोट नहीं पहुंचा पाते ये पत्थर भीतर किसी रिएक्शन को किसी प्रतिक्रिया को जन्म नहीं दे पाते ये पत्थर फेंकने वाला बचकाना से महावीर इस पर दया से भरे पूरी करुणा से कि कैसा पागल है व्यर्थ मेहनत उठा रहा है हम दोनों से एक काम कर सकते हैं या तो पत्थर का जवाब पत्थर से दे और या आप खड़े हमें दो के अतिरिक्त तीसरा विकल्प नहीं दिखाई पड़ता महावीर का विकल्प तीसरा है न तो वो भागते हैं न वो पत्थर का जवाब पत्थर से देते हैं, वो पत्थर को लेते ही नहीं पत्थर उनके भीतर किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा नहीं कर पाता और इससे भी बड़े लाभ में रहते हैं खानी में नहीं रहते इससे वे अपनी परम शांति अपने परम आनंद में प्रतिष्ठित रहते हैं। उससे इंजर यहां वहां नहीं होते समस्त धर्म महा पराक्रम से पैदा होता है महापुरुषार्थ से और समस्त धर्म अभैसे जन्मता है नहीं। और समस्त धर्म आनंद में प्रतिष्ठा है दुख में नहीं दुख का सूत्र है सुख की मांग आनंद की प्रतिष्ठा का मार्ग है दुख की स्वीकृति कुछ पूछते हैं जो भी जीवन में हो रहा है वो दो ढंग से हो सकता है बिना समझे समझकर कर उदाहरण से समझे तो आसानी होगी आपने मुझे दी गाली मुझे आया क्रोध क्या मेरा क्रोध आपकी गाली से एकदम पैदा हो जाता है या इन दोनों के बीच में समझने की भी कोई घटना घटती क्या जब आप मुझे गाली देते हैं तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरे भीतर आपकी गाली से क्रोध क्यों पैदा हो रहा क्या मैं भीतर लौट के देखता हूँ कि क्रोध पैदा होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या मैं भीतर देखता हूँ की क्रोध क्या है अगर ये मैं कुछ भी नहीं देखता आपने गाली दी और मैंने क्रोध किया और इन दोनों के बीच में मेरी समझ के लिए कोई कोई अंतराल ना रहा कोई जगह ना रही उधर गाली इधर क्रोध उधर दबाई बटन और मैं भपता तो फिर मैं यंत्र की तरह व्यवहार कर ये व्यवहार ना समझी का व्यवहार है अगर आपने दी गाली मैंने समझा कि क्या उठता मेरे भीतर क्यों उठता मेरे भीतर गाली मुझे छूती किस को करती कहा जगह गड़ती क्यों करती गाली में ऐसा क्या है जो मुझे इतना आख से भर जाता गाली में ऐसा क्या है जो मुझे इतना जहरीला कर देता ये सब मैंने समझा और फिर देखा इस जहर को इस उठते क्रोध को इस आंख को पहचाना की ये क्या है तो तो जो मैं करूंगा वो समझोगी और मजे की बात ये है कि क्रोध केवल ना समझी में किया जा सकता समझ में नहीं किया जा सकता इसलिए अगर आपने दी गाली और मैंने की समझ की फिक्र तो क्रोध असंभव है आपने दी गाली और मैंने समझ की कोई चिंता न ली तो ही क्रोध संभव है इसलिए लाउस से जैसा आदमी कहेगा क्रोध को हटाने की उपाय की कोई भी जरूरत नहीं कोई विधि की जरूरत नहीं कोई मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं कोई ताबीज बांधने की जरूरत नहीं कोई कसम कोई प्रतिज्ञा कोई वैप लेने की जरूरत नहीं क्रोध को समझ लो और क्रोध असंभव हो जाएगा अभी एक एक पश्चिमी मित्र को मैं ध्यान करवा रहा हूँ यहाँ मौजूद है क्रोध भारी किसी पर निकलता है तो उन्होंने कहा तीन दिन से वो एक तकली को लेकर उस पर क्रोध निकाले पहले वो बहुत हैरानी में हो उन्होंने कहा क्या पागलपुन की बात करते हैं तकली थोड़ी मैंने कहा तुम शुरू करो क्योंकि जब तुम आदमी पे निकाल सकते हो तो तकली पे निकालने में बहुत ज्यादा पागलपन नहीं आदमी पर निकाल सकते हो उसने कभी पागलपन नहीं देखा तकिये तक पे निकालने में उतना पागलपन कभी भी नहीं है कोशिश करो पहले जो तो कोशिश की मुझे आके खबर दी कि पहले तो थोड़ा सा अजीब लगा की मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन पांच सात मिनट में गति आ गई और मैंने तकिया को ठीक ऐसे मारना शुरू कर दिया जिससे वो जीवित हो और न केवल जीवित बल्कि थोड़ी देर में मेरी जिस व्यक्ति से सर्वाधिक शत्रुता रही है तकिया उसका ही रूप हो गया मुझे उसकी याद आ गई जो दस साल पुरानी जिसे मैंने मारना चाहा था और नहीं मारा उसका चेहरा तकिया मुझे दिखाई पड़ने लगा हसी भी आई बेचैनी भी हुई और रश भी आया और मारा भी, अब वो तीन दिन से को मार रहे है आज सारी रिपोर्ट दे गए चकित करने वाली रिपोर्ट है। वो पूरी रिपोर्ट ये है की पहले दिन वो सब चेहरे आने शुरू हो गए जिनको मारना चाह और नहीं मार पाए दूसरे दिन चेहरे खो गए शुद्ध क्रोध रह गया निकल रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ कोई भी नहीं क्रोध, और तब समझ आया कि ये तो सिर्फ बहाने थे लोग जिन पर मैंने निकाला ये आप तो मेरे भीतर ही है जो बहाने कोसती तब एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई एक समझ पैदा हुई क्रोध को एक नए रूप में देखा आज वो दूसरे पर निकलने का दूसरे पर जुम्मा ना रहा आज अपने ही भीतर कोई आगे जो निकलना चाहती अपने पर ही जुम्मा आ गया ऑब्जेक्टिव ना रहा सब्जेक्टिव हो गया आपने गाली दी इसलिए क्रोध किया था ऐसा नहीं अब समझ में आया कि मैं क्रोध करना चाहता था और आपकी गाली की प्रतीक्षा थी अगर आप गाली न देते तो मैं कहीं और से गाली खोजता मैं उकसा था गाली दो मैं ऐसी तरकीब करता मैं ऐसी बात करता मैं ऐसा काम करता की उनसे गाली आए क्यूँकी मेरे भीतर जो बढ़ गया था वो रिलीज होना चाहता था उसे मुक्त होना जरूरी था दूसरे दिनों ने दिखाई पड़ा वो दिन भर कर रहे हैं, तीन चार बार दिन में कर रहे हैं घंटे घंटे भर तीन चार बार दूसरे दिन उन्हें दिखाई पड़ा की कि क्रोध किसी पर नहीं है ये क्रोध मेरे भीतर और आज तीसरा दिन था उनका आज उन्होंने मुझे आके कहा की हैरान जैसे ये दिखाई पड़ा कि किसी पर नहीं है मेरे ही भीतर है तो वैसे ही जैसे भीतर कोई चीज विदा हो गई सब शांत हो गए मैं निपट असमर्थ हो गया हूँ अगर मुझे कोई गाली दे इस वक्त तो मैं क्रोध न कर पाऊंगा इस वक्त तो, तो, तो नहीं ही कर पाऊंगा क्योंकि तो इस वक्त भीतर से जैसे कोई बहुत भार था वो फिंग है सब खाली हो गया समझ का आपके भीतर जो भी घटे वो आपके जानते अवेयरनेस में आपके होश में आपके चेतन में घटे जो भी और तब बहुत कुछ घटना बंद हो जाएगा अपने आप और जो बंद हो जाए वही पाप है और जो होश पूर्वक भी चलता रहे वही पुण्य और समझ कसौटी है समझ के साथ जो चल पाए वो पुण्य है और समझ के साथ जो न चल पाए वो पाप है ना समझे में ही जो चल सके वो पाप है और न समझे जिससे चलाया ही ना जा सके वो बढ़े पर ये समझ का अर्थ इतना ही हुआ कि मेरे भीतर जो भी घटता है वो मेरे ध्यान पूर्वक घटे मेरे गैर ध्यान में ना करते। और सब गैर ध्यान में घटता है कब आप क्रोधित हो जाते हैं कब आप प्रेम से भर जाते हैं कभी आप सुख अनुभव करते हैं कब दुख अनुभव करते सब भान पे बाहर अनकॉन्सियस अचानक लगता है सुखी हूँ अचानक लगता है सुखी लगता है बड़ा विषाद और जब आपको विषाद लगता है तब आप ये नहीं सोचते कि मेरे भीतर से आ रहा तब आज है तब आस पास आप कारण खोजते हैं कौन कर रहा है विषाद में मुझे डाल रहा है लड़का डालता है कि लड़की कि कि कि कि जाएं जाएं। की पत्नी की पति की मित्र की धंधा कौन है फौरन आप खोजने निकल जाते और खोज के किसी ने किसी को पकड़ लगते तो वो सब इसके गोट से वो सब बहाने वो सब खूंटियां हैं वो कोई असली नहीं क्योंकि तो मुझे की बात यह है कि आपको बिल्कुल अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए तब भी यही सब आप करेंगे जो आप किसी के साथ कर रहे हैं यही करेंगे आप सोचते हैं मित्र मिल जाता है इसलिए बात करते हैं अकेले में छोड़ दिए जाए अकेले में बात करेंगे सपने के मित्र से बात करेंगे आप सोचते हैं क्रोध करते हैं क्योंकि कोई गाली देता है तो आपको बंद कमरे में रख दिया जाए पंद्रह दिन में आप पाएंगे कि आप सेवन तक तो से क्रोधित हो गए बंद कमरे में हो सकता है कमी जोर से पटकी हो हो सकता है बर्तन फेंक दिया हो हो सकता है स्नान करते क्रोध निकाला हो पच्चीस रास्ते से आप क्रोध निकाल देंगे ये समझ पूर्वक हो सके जो भी भीतर घटता है अंतर जीवन की कोई भी घटना मेरे गैर ध्यान में न हो इसका नाम समझिए अंडरस्टैंडिंग और मजे की बात यह है कि समझ अगर हो तो जो गलत है वो होना अपने से बंद हो जाता है समझ ना हो तो जो सही है उसे आप कितना कितने उपाय करें तो भी आप उसको शुरू नहीं कर सकते